देवी भागवत पांचवा पांचवाज के साथ देवी की बातचीत चंडिका वचन सुनकर भगवान शंकर तुरंत शुरू के पास पहुंचे उस समय अपनी सभा में बैठा था शंकर जी ने कहा राजन मैं त्रिपुर विनाशक महादेव हूं भगवती जगदम्बा का दूध बनकर तुम्हारा हित करने के लिए यहाँ आया हूँ देवी ने तुमसे कहलवाया है तुम लोग स्वर्ग और भूमंडल छोड़कर यहाँ से शीघ्र चले जाओ बलवानों में श्रेष्ठ बलि जहाँ रहता है उस पाताल में तुम्हें चले जाना चाहिए और तुम्हें यदि मरना ही अभिष्ट हो तो सभी सामने अभी सामने आ जाओ तुम सभी को मैं संग्राम में मार डालूंगी इसमें कोई संदेह नहीं है तुम लोगों का कल्याण करने के विचार से ही श्रीदेवी जी ने यह बात कही है याज जी कहते हैं भगवती जगदम्बा का यह वचन अमृत के समान मधुर एवं से था त्रिशूलधारी भगवान शंकर प्रधान दैत्यों को यह वचन सुना कर लौट आए देवी ने शंकर को दूध बनाकर दैत्यो के पास भेजा था अतएव वे संपूर्ण लोकों में शिव दूती के नाम से प्रसिद्ध हुई शंकर के मुख से निकले हुए देवी के उस संदेश को दैत्य सहन नहीं कर सके वे युद्ध के लिए तुरंत निकल पड़े उन्होंने कवच बहन रखे थे उनकी भुजाएं शस्त्रों से सुसज्जित थी तुरंत में भगवती जगदम्बा के सामने आ और अपने तीखे तीरों से उन्होंने देवी पर चोट करना आरंभ कर दिया अब कालिका हाथ में त्रिशूल गदा और शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई निचरने लगी और दानव उनके ग्रास बनने लगे भगवती ब्रह्मी सम्रांगण में पधारी महान पराक्रमी दानवों पर वे कमंडलों का जल फेंकती थी जिससे उनके प्राण प्रयाण कर जाते थे माहेश्वरी वृथक पर बैठी हुई विराजमान थी उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानों को धराशाई कर करना आरंभ कर दिया वैष्णवी के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत से दानव निष्प्राण हो गए उनके मस्तक छिन्न भिन्न हो गए इंद्र के वज्र की चोट से बहुतेरे दानव धरातल पर लेट गए ऐरावत हाथी की सुन्ड से भी दानुओं को पर्याप्त क्षति पहुंची वाराही का सर्वांग तम उठा था। उन्होंने अपने थूथुन और दारों से सैकड़ों को मार डाला। नारसिंही अपने तीक्ष्धार नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ने के साथ ही उन्हें निकलने में भी लगी उन्होंने बार बार अट्टहास करते हुए विचरना आरंभ कर दिया शिवदूती के अट्टहास से ही दैत्य धरती पर पड़ जाते थे चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ खाने में जुट जाती थी कौमारी का वाहन मोर था वे सम्रांगण में विराजमान थी देवताओं के कल्याणार्थ वे तीखे बाणों से शत्रुओं को मारने लगी भगवती वारुणी सम्रांगण में पास लेकर पधारी थी उस पास से बांधकर कर दैत्यों को पटक देना उनका सहज कर्म बन गया था गिरे हुए दैत्य होकर निष्प्राण हो जाते थे